पीछे से मालूम हुई गोपीदास के साथ वाले ने कहा मेरे सिर पर जितने बाल हैं उतने उसकी रखेलियां हैं सब हंसते हैं क्या तुम्हारा काम हुआ अजहर डिप्टी है तीन सौ तनख्वाह पाते हैं उन्होंने कलकत्ता म्यूनसपलिटी के वाइस चेयरमैन के लिए अर्जी दी थी वहाँ हज़ार रुपए महीने की तनख्वाह है इसके लिए अजहर कलकत्ते के बहुत बड़े बड़े आदमियों से मिले थे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 अधर से क्यों नीच प्रकृति के आदमियों के यहाँ इतना चक्कर मारते फिरे इतना देखा और समझा सातों कांड रामायण पढ़कर सीता किसकी भारिया थी इतना भी नहीं समझे अधर संसार में रहने पर इन सबके बिना किए काम भी तो नहीं चलता आपने तो मना भी नहीं किया था श्री राम कृष्ण निवृत्ति ही अच्छी है प्रवृत्ति अच्छी नहीं इस अवस्था के बाद मुझे तनख्वाह के बिल पर दस्तखत करने के लिए कहा था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 अधर अच्छा नरेंद्र कोई काम करेगा या नहीं श्री राम के हाँ वह करेगा माँ और भाई जो हैं अधर अच्छा नरेंद्र की जरूरत पचास रुपये से भी पूरी हो जा सकती है और सौ रुपये से भी उसका काम चल सकता है अब अगर उसे सौ रुपये मिले तो वह काम करेगा या नहीं श्री राम के वैसे ही लोग धन का आदर करते हैं वे सोचते हैं ऐसी चीज़ और दूसरी न होगी शंभु ने कहा यह सारी संपत्ति ईश्वर के श्री चरणों में सौंप जाऊं, मेरी बड़ी इच्छा है वे विषय थोड़ी ही चाहते हैं वे तो ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य सब चाहते हैं जब श्री ठाकुर मंदिर से गहने चोरी चले गए तब सेजो बाबू ने कहा क्यों महाराज तुम अपने गहने न बचा सके हंसेश्वरी देवी को देखो किस तरह अपने गहने बचा लिए थे शेजो बाबू ने मेरे नाम एक ताल्लुका लिख देने के लिए कहा था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 जिसके आठ लड़के और ऊपर से लड़कियाँ हैं वह ईश्वर की चिंता ना करे तो और कौन करेगा इतने ऐश्वर्य का भोग करके भी अगर वह ईश्वर की चिंता ना करता तो लोग कितना धिकारते निरंजन द्वारका नाथ ठाकुर का सब कर्ज उन्होंने चुका दिया था श्री राम के चल रखिए सब बातें अब जल मत शक्ति के रहते भी जो बाप का किया हुआ कर्ज नहीं चुकाता वह भी कोई आदमी है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 पास भी नहीं रख सकता क्योंकि कहीं आसक्ति ना आ जाए अधर चैतन्य ने भी भोग किया था श्रीराम के चौक कर क्या भोग किया था अधर उतने बड़े पंडित थे कितना मान था श्रीराम के दूसरों की दृष्टि में वह मान था उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं था मुझे तुम जैसा डिप्टी माने अथवा यह छोटा निरंजन मेरे लिए दोनों एक है सच कहता हूँ एक धनी आदमी मेरे वश में रहे ऐसा भाव मेरे मन में नहीं पैदा होता मनोमोहन ने कहा है सुरेंद्र कहता था राखाल इनके श्री राम कृष्ण के पास रहता है इसका दावा हो सकता है मैंने कहा कौन है रे सुरेंद्र जिसकी दरी और तकिया यहाँ हैं और जो दस रुपया महीना देता है उसकी इतनी हिम्मत कि वह ऐसी बातें कहे अधर क्या दस रुपये प्रति महीना देते हैं श्री राम कृष्ण दस रुपये में दो महीने का खर्च चलता है कुछ भक्त यहाँ रहते हैं वह भक्तों की सेवा के लिए खर्च देता है यह उसी के लिए पुण्य है इसमें मेरा क्या है मैं राखाल और नरेंद्र आदि को प्यार करता हूँ तो क्या किसी अपने लाभ के लिए मास्टर यह प्यार माँ के प्यार की तरह है श्री राम के माँ फिर भी इस आशा से बहुत कुछ करती है कि नौकरी करके खिलाएगा मैं जो इन्हें प्यार करता हूँ इसका कारण यह है मैं इन्हें साक्षात नारायण देखता हूँ यह बात की बात नहीं है अदर से सुनो दिया जलाने पर कीड़ों की कमी नहीं रहती उन्हें पा पर फिर वे सब बंदोबस्त कर देते हैं कोई कमी नहीं रह जाती वे जब हृदय में आ जाते हैं तब सेवा करने वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं एक कम उम्र का सन्यासी किसी गृहस्थ के, के यहाँ भिक्षा के लिए गया वह जन्म से ही सन्यासी था संसार की बातें कुछ न जानता था गृहस्थ की एक युवती लड़की ने आकर भिक्षा दी सन्यासी ने कहा माँ इसकी छाती पर कितने बड़े बड़े फोड़े हुए हैं उस लड़की की माँ ने कहा नहीं महाराज इसके पेट से बच्चा होगा बच्चे को दूध पिलाने के लिए ईश्वर ने इसे स्तन दिए हैं उन्हें स्तनों का दूध बच्चा पिएगा तब सन्यासी ने कहा फिर सोच किस बात की है मैं अब क्यों भिक्षा मांगूँ जिन्होंने मेरी सृष्टि की है वे मुझे खाने को भी देंगे सुनो जिस यार के लिए सब कुछ छोड़कर स्त्री चली आई है उसके उससे मौका आने पर वह अवश्य कह सकती है कि तेरी छाती पर चढ़कर भोजन वस्त्र लूँगी न्यांगता कहता था कि एक राजा ने सोने की थाली और सोने के गिलास में साधुओं को भोजन कराया था काशी में मैंने देखा बड़े बड़े महंतों का बड़ा मान है कितने ही पश्चिम के अमीर हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे कुछ आज्ञा हो परंतु जो सच्चा साधु है यथार्थ त्यागी है वह न तो सोने की थाली चाहता है और न मान परंतु यह भी है कि ईश्वर उनके लिए किसी बात की कमी नहीं रखते उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करते हुए जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वे पूरी कर देते हैं आप हाकिम हैं क्या कहूँ जो कुछ अच्छा समझो वही करो मैं तो मूर्ख हूँ अधहर हंसते हुए भक्तों से क्या ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं श्री राम साहस्य निवृत्ति ही अच्छी है देखो ना मैंने दस्तखत नहीं किए ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु हाजरा भक्तों के पास ज़मीन पर आकर बैठे हाजरा कभी कभी सोहम सोहम किया करते हैं वे लाटों आदि भक्तों से कहते हैं उनकी पूजा करके क्या होता है उन्हीं की वस्तु उन्हें दी जाती है एक दिन उन्होंने नरेंद्र से भी यही बात कही थी श्री रामकृष्ण हाजरा से कह रहे हैं लाटू से मैंने कहा था कौन किसकी भक्ति करता है हादरा भक्त आप ही हैं अपने को पुकारता है श्री राम कृष्ण यह तो बड़ी ऊँची बात है महाराज बलि से बिन्दवली ने कहा था तुम ब्राह्मण्य देव को क्या धन दोगे तुम जो कुछ कहते हो उसी के लिए साधन भजन तथा उनके नाम और गुणों का कीर्तन है अपने भीतर अगर दर्शन हो जाए तब तो सब हो गया उसके देखने के लिए ही साधना की जाती है और उसी साधना के लिए शरीर है जब तक सोने की मूर्ति नहीं ढल जाती तब तक मिट्टी के साँचे की जरूरत रहती है सोने की मूर्ति के बन जाने पर मिट्टी का साँचा फेंक दिया जाता है ईश्वर के दर्शन हो जाने पर शरीर का त्याग किया जा सकता है वे केवल अंतर में ही नहीं हैं बाहर भी हैं काली मंदिर में माँ ने मुझे दिखाया सब कुछ चिनमय है माँ स्वयं सब कुछ बनी है प्रतिमा मैं पूजा की जीजें पत्थर सब चिनमय है इसका साक्षात्कार करने के लिए ही साधन भजन नाम गुण कीर्तन आदि सब है इसके लिए ही उनकी भक्ति करना है वे लोग लाटू आदि अभी साधारण भावों को लेकर हैं अभी उतनी ऊंची अवस्था नहीं हुई वे लोग भक्ति लेकर हैं और उनसे सोहम आदि बातें मत करना अधर और निरंजन जलपान करने के लिए बरामदे में बैठ गए मास्टर श्री राम कृष्ण के पास जमीन पर बैठे हुए हैं अधर साहास्य हम लोगों की इतनी बातें हो गई ये मास्टर तो कुछ भी न बोले श्री राम केशव के दल का एक लड़का वह चार परीक्षाएँ पास कर चुका था सबको मेरे साथ तर्क करते हुए देखकर बस मुस्कुराता था और कहता था इनसे भी तर्क मैंने ईश्वर सेन के यहाँ एक बार और उसे देखा था परंतु तब उसका वह चेहरा न रह गया था विष्णु मंदिर के पुजारी राम चक्रवर्ती श्री रामकृष्ण के कमरे में आए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं देखो राम तुमने क्या दयाल से मिश्री की बात कही है नहीं नहीं इसके कहने की जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं रात में श्री राम कृष्ण काली के प्रसाद की दो एक पूड़ियाँ तथा सूजी की खीर खाते हैं श्री राम कृष्ण जमीन पर आसन पर प्रसाद पाने के लिए बैठे पाची मास्टर बैठे हुए हैं लाटू भी कमरे में हैं भक्तगण संदेश तथा कुछ मिठाइयां ले आए थे एक संदेश लेते ही श्री रामकृष्ण ने कहा यह किसका संदेश है इतना कहकर खीर वाले कटोरे से निकालकर उन्होंने वह नीचे डाल दिया मास्टर और लाटू से यह मैं सब जानता हूँ आनंद चटर्जी का लड़का ले आया है जो घोसपाड़ा वाली औरत के पास जाता है लाटू ने एक दूसरी बर्फी देने के लिए पूछा श्री रामकृष्ण किशोरी लाया है लाटू क्या इसे दूँ श्री राम साहस हाँ मास्टर अंग्रेज़ी पढ़े हुए हैं श्री राम उनसे कहने लगे सब लोगों की चीज़ें नहीं खा सकता क्या यह सब तुम मानते हो मास्टर देखता हूँ सब धीरे धीरे मानना पड़ेगा श्रीराम राम हाँ श्री राम कृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में हाथ धोने के लिए गए मास्टर हाथ पर पानी छोड़ रहे हैं काल है सँध निकला हुआ है आकाश निर्मल है भागीरथी का हृदय स्वच्छ दर्पण के समान झलक रहा है भाटे का समय है भागीरथी दक्षिण की ओर बह रही है मुँह धोते हुए श्री राम मास्टर से कह रहे हैं तो नारायण को रुपया दोगे ना, मास्टर जी हाँ जैसी आग्ञा जरूर दूंगा